स्त्री कर्णे पत्र पश्येक्ष स्थिर सुशस्त अथर्वे मंडुकी कारिचा अलाद शांति प्रकरण के द्वितीय कार्य का तक इस हो गया था जिसमें दो मंगलाच्रम के द्वारा एक तो नारायण स्वरूप गुरु का औद्वैत रूप गुरु का नमस्कार किया दूसरा एक स्पर्श युग के जिस शास्त्र में बताया जाए उस योग को भी मैं नमस्कार करना है यानी आत्मा की प्राप्ति माने जितने प्राप्त है उसको त्याग नाए तो स्पर्श योग इसका मान है योग है योग बोल दिया गया है देह व्यादि सब समाप्त करना है विचार से इनको हटाना है ये स्पर्श योग, तो योग है अस्पर्श योगों भी नाम सर्वस्त सुखो हित सुख हित अविवादो विरुद्ध देश का स्तंभ मान सका स्पर्श योग है आत्मभाव में जाने माने प्रतिबंधक हटाना काम तान दिखता है जितने भी हमने संबंधन दिया है उसको हटाना ऐसा योग है सप्ताणी मात्र के लिए यही सुखकर भी है हितकर भी है ऐसा योग है सुख भी देना वाला है हित वाला ऐसा योग है ऐसा योग कुछ अविवाद और विरुद्ध विवाद में इसमें अकेले में कोई विवाद नहीं होता द्वैत में विवाद होता है विरोध किसी के साथ विरोध भी नहीं है अनेक बनाने के लिए एक की आवश्यकता है अनेक के लिए एक से शुरू होता है अविरोध भी है किसी के साथ किसी द्वैतवादियों के साथ विरोध द्वैतवाजी लोग आगे दिखाएंगे द्वैत करना चलते हैं किंतु एक दूसरे से एक दूसरे का मत खंड खंडित हो जाता है आखिर में अद्वैत में पहुंच जाते हैं अभिमान तो होता है तो हम द्वैत की सिद्धि करेंगे किंतु पहुंचेंगे अद्वैत को दिखाना है ऐसा योग को भी मैं नमस्कार करता हूं ऐसा कहा द्वितीय कारि का आगे तृतीयकारिका है अद्वैत दर्शन से अविरुद्धत्व अभिवादत्व विशदी कर दू द्विती विवाद ताबत उदाहर तो अद्वैत दर्शन है अविरुद्ध होने से विवाद नहीं है किसी के साथ भी विवाद इच्छा नीच होगा अविरुद्ध होने के कारण विवाद नहीं अभिवादत्व का ही विस्तार करने की इच्छा से द्वैती विवादम तावत उदाहरण का परस्पर विवाद दिखा, दिखा, दिखा सांख्य मत एक मत पहले दो मतों का दिखाते सांख्य का भी द्वैत में निष्ठा है और नई आयुक्त वैशेषिकों का भी द्वैत में निष्ठा है किंतु उनकी मान्यता कुछ और प्रकार की इनकी मान्यता कुछ और प्रकार की एक दूसरे मत के द्वारा एक दूसरे को खंडित हो जाता है ऐसी चीज दिखाएंगे आज इतने द्वैत सिद्ध करने चले थे पहुंच जाएगा द्वैत यह स्थिति होगी यही यहां पर दिखाना है अद्वैत दर्शन अभिरुत है। अभिरुत है। अभिरुत से अवृद्धत्मा अद्वैत दर्शन अविवत है अविवत होने से विवाद नहीं है अविवादत्व तो विशदीकर्तम यही अविवादत्व तो अद्वैत अव तो है ये विस्तार करने के लिए द्वैती नाम विवाद उदाहरण ना द्वैती विवाद है उसको पहले दिखाते क्या कहते हैं कार्य क्या है भूत मे बा बाधिना केचिदे मनस्माचिदी भूत कुछ लोग हैं विद्यमान की उत्पत्ति कहते हैं भूतमान विद्यमान विद्यमान वस्तु की वास्तविक उत्पत्ति शांतों में और वेदांतियों में इतना अंतर होता है यहां भी हम भी विद्यमान की, की उत्पत्ति कहते हैं वो भी विद्यमान की उत्पत्ति है कहते हैं क्योंकि हम कहते हैं विद्यमान की माया से उत्पत्ति होती है रज्जु विद्यमान है माया से सर्प उत्पन्न होता है वेदांतियों का ऐसा है सत्कार्यवाद ऐसा है दोनों में का वेदांत है विद्यमान वस्तु तो का ही बना रज्जू न हो तो सर्व नहीं बनेगा विद्यमान की ही उत्पत्ति होती है रज्जु ही सर्व रूप में होती है तो माया से वेदांति ऐसा बोलते हैं सांख्य कहते हैं वास्तविक होता है माया से नहीं वास्तविक पैदा होता है यही यहां दोनों में थोड़ा देय डाल जाता है क्योंकि हमारे यहां भी ऐसे ही है बूथ की ही कहते हैं शर्तो ही माया जन्म युद्यते न तो तत्वत ऐसा पहले कार्यक्रम बोल के आए हैं तत्व तो जायते जात इत्यादि जाय कार्यक्रम बोले सतो ही माया जन्म युज्यते युजते रत जो विद्यमान वस्तु होगा उसकी माया से जन्म हो सकता है रज विद्यमान है माया से सर्वरूप जन्म हो सकता है वास्तव में जिसकी पैदा मानते हैं वस्तु की सांख्यों की उनके यहाँ जो जात होगा उसी की जन्म होगा जैसे होगा ये पहले यहां कह के आए थे अब प्रकरण बोलते आए थे क्योंकि यहां सांख्य मत के खंडन करने जा रहे हैं भूत जाती बाधी मत के लिए कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोग सभी बाधी विद्यमान की उत्पत्ति नहीं मानते हैं नैया एक वैसे अविद्यमान की उत्पत्ति मानता है नित्य में घड़ा नहीं होता घड़ा नहीं होता बाद में पैदा होता है ऐसा नैया एक वैसे वो कहना है सांख्य कहते हैं पहले से वहां घड़ा है विद्यमान क्योंकि घड़ा चाहने वाला व्यक्ति मिट्टी को लेना जा, जाता है नीरियता आदि लाता है। उसको पता है यहाँ घड़ा छिपा हुआ है सांख्या ऐसा मानता वाला है कहते मिट्टी में पहले से घड़ा हो तो फिर दंग चक्रादी की आवश्यकता क्यों नृत्यकार की आवश्यकता क्यों ऐसा बोलता है एक दूसरे का मत का खंडन करते हैं करता है भूतस्य जाति क्षमती भूतस्व माने विद्यमान से जो वस्तु होगा वो सीखिए जाति मान जन्म चाहते हैं बाधी नकेच देवी कुछ ही बाधी सांखे सभी द्वैती ऐसे नहीं मानते सांख्य वैसे मानते हैं और अभूत अपरे धीरा विवन दस परंपरा अभूत अविद्यमान की उत्पत्ति होती है अभूत जाति विसंधि अभूत अविद्यमान की उत्पत्ति होती है पहले नहीं था बाद में होता ऐसा कहते कुछ अपरे धीरा माने ये वैशेषिक और नैया मत है विभदानता स्पर्भ एक दूसरे के साथ में विवाद करते हैं सांख्य और है ये दोनों एक बोलता है विद्यमान की उत्पत्ति होती है एक बोलता अविद्यमान की उत्पत्ति होती है एक दूसरे का मत का एक दूसरे के मत से खंडित हो जाता है और एक पहुंच जाएगा अभी दिघा क्या कहते हैं एवं विरुद्धम बदंतो मिथो जेतु मिच्छंद क्या विरुद्ध कहते हैं कोई कहते हैं भूत के जन्म होता है जाति विद्यमान की कोई कहते हैं अभूत की जन्म तो अविद्यमान की जन्म मानते हैं नई आय वैशेषिक आदि कहते हैं अभिदमान घट की उत्पत्ति होती है पहले से मित्र में घट नहीं है और शांति आदि कहते हैं पहले से है मिट्टी में घट है ऐसे परस्पर विवाद करते हैं एवं विरुद्धम बदनतो इस प्रकार विरुद्ध कहने वाले कोई भूतस्य जाति में छाती है कोई अभूतस्य विरुद्ध कहने वाले का बदनतो मिथो जेतो में छस्पर जीतना भी चाहते है हम जो बोल रहे हैं वैसे ही है आपका गलत है ऐसा सिद्ध भी करना चाहते हैं तो कहा क्यों नहीं तो झगड़ा क्यों करते विभदन तस् परस्परम कहा विवाद करते हैं विवाद किस लिए अपने मत का मंडन दूसरे मत का खंडन कर विवाद चलता है हम जो कह रहे हैं वही सही है आपका कहना सही नहीं इसके लिए विवाद होता परस्पर प्रश्न पूर्वक हम श्लोकाक्षराणी हो जाएगी पहले यहां प्रश्न होगा कुछ आश्चर्य तत्पूर्वक कार्य का शब्दावली का प्रश्न कर प्रथम द्वैतिना परस्परम जी दे प्रश्न है द्वैतवादी सांख्य और वैशेषिक नयायिक आदि का, का परस्पर झगड़ा कैसे होता कैसे है कैसे विवाद करते हैं प्रशंका हो गई तो प्रश्न हुआ तो उसके उत्तर में उच्चते ग्रंथ से सिद्धांत बोलते हैं भूत विद्यमान भूत जाति विचंधि विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है नित्य में घट पहले से विद्यमान है उसकी उत्पत्ति होती है ऐसा सांख्यों का कहना है माना विद्यमान वस्त्रो जाति माने जन्म जन्मधातु से मन प्रत्यय करे तो जन्म बनता है तीन करेंगे तो जाति बनता है उत्पत माने जाति माने उत्पत्ति में इच्छा थे जाति का अर्थ उत्पत्ति जन्म इच्छा करते हैं बांच देव वही सांख्या कुछ कुछ वादी ऐसे है सांख्य लोग खेच दे वही करके पूर्वाध में कार्य में सांख्यों को बताया क्योंकि विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति करती मिट्टी में घर पहले से विद्यमान होता है उसी की उत्पत्ति होती है ऐसे उनका कहना है एक नंबर की टिप्पणी है स्वतो स्व स्व तो उत्पत्ति त्राग सदा कार्य से उनके मत क्या है अपने उत्पत्ति के पहले विद्यमान होता है कार्य घर के उत्पत्ति के पहले का विद्यमान होता है काम मिट्टी में सांख्य मत ऐसा है उसकी उत्पत्ति है स्वतो उत्पत्ति प्राग अपनी उत्पत्ति के पहले स्तः कार्य का से विद्यमान है कार्य उसी की उत्पत्ति होती है ऐसा सांख्य का कहना है नई नैया से कहते हैं न सर्वेव द्वैत सा, सारे द्वैत ऐसे विद्यमान की उत्पत्ति नहीं मानते कुछ ही लोग है सांख्य लोग हैं विद्यमान वस्तु उत्पत्ति मानने वाले सांख्य लोग हैं सारे वाली सब ये मत वाले नहीं है फिर क्या मानते है यश मान जिससे की अभूत जो पहले से विद्यमान नहीं है, उसकी उत्पत्ति कहते हैं नित्य में घट विद्यमान हो तो फिर बनाने की क्या आवश्यकता है यह तर्क देते हैं वैशेषिक नैया अभूत अविद्यमान अविद्यमान की उत्पत्ति कहते हैं अभूत जाति विच्छी पहले काम करना है अभूत की अविद्यमान की उत्पत्ति मान कह नैया वैशेषिका अपे मान्य वैशेषिका नैयायिका जो वैशेषिक नैयाय एक ही मत वाले विमान के उत्पत्ति मानने वाले हैं धीमांत अरे धीमांत वास्तविक बुद्धिमान नहीं है ये प्रज्ञाभिमान बुद्धिमान है ऐसी मान्यता है बुद्धिमान है ऐसा मान्यता वाले हैं कहा प्रज्ञाभि प्राज्ञाभि हम प्राज्ञा है बुद्धिमान है ऐसा अभिमान है ऐसे वाले हैं अच्छा दो नंबर की टिप्पणी विदमान से असतः कार्य से उनका उन असत्वाद है तारण में कार्य नहीं होता वो बाद में पैदा होता है और सांख्यों का है सत्कारिवाद तारण में कार्य पहले से विद्यमान होता है ऐसी की है विवदंत माने विरुद्धम पद एक दूसरे के साथ विरोध यहाँ बी विशेष अर्थ में नहीं है हाँ विरुद्ध अर्थ में बी है जो बी लगता, लगता है कभी विरुद्ध अर्थ में होता है कभी विशेष होता तो है जैसे विज्ञान आदि में होता है विशेष होता है या, वाने वरुद्धम वी का अर्थ विरुद्ध विरुद्ध कहते हुए ये अन्य अन्यम इच्छा थी जो एक दूसरे को जीतना चाहते हैं नई आई कहेगा पहले से विद्यमान हो तो क्या घट के पैदा होना है और सांझे बोलेगा अविद्यमान हो तो बिजली में जैसे घट अविद्यमान हो तुम्हारे मन में रेत में भी अभिवर्दान है तो घर जाने वाला रेत को क्यों ले रहा था घर का अभाव सर्वत्र हो बाद में होना आरंभवाद है इनका तो पहले से मिट्टी को क्यों ढूंढता है वो तो कुमार होता वो उसको पता इसमें है इसमें घड़ा है छिपा हुआ है उसको पता है इसलिए वो ढूंढता है कार्य है वहां उसको देखता है कुम्हार को ऐसा करता एक परस्पर इनका एक दूसरे के जीतने का प्रायश ऐसा करने का टीका मत एवकाराथ तो हेतु आह के ची देव ही कहा कुछ ही लोग द्वैतवादी में से कुछ द्वैती मानते हैं विद्यमान की उत्पत्ति होती सभी द्वैती नहीं मानते है एवकार क्या कहा ये करके बोला क्योंकि दूसरे भी हैं कुछ लोग ही मानते हैं दूसरे लोग अभूत की उत्पत्ति मानते हैं अविद्यमान की उत्पत्ति मानते है प्राज्ञाभि जाति में इच्छन पूर्व प्राज्ञाभि क्या जाति में इच्छन जन्म मानते हैं प्राज्ञाभिमान लोग एक दूसरे को लड़ते हुए ऐसे उत्पत्ति मानते है एक विद्वान की उत्पत्ति मानते हैं एक अविद्यमान की उत्पत्ति मानते हैं ऐसे झगड़ा है चतुर्थ पाद्याहारम करोदी चतुर्थपाद है विवदंत परस्परम अत्याहार के साथ विवाद करते हैं अध्यार क्या लगे विवदंत मान विरुद्धम बदंत इत्यादि अध्यार करके है अन्योन्न इच्छा जेतुम एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं माने एक दूसरे से एक दूसरे का मत विरुद्ध दिखता है सांख्य मत के आधार पर कहते हैं तो नई आयु कैसे इसके विरुद्ध बोल रहे हैं वो तो अभूत की उत्पत्ति मानने वाले विद्यमान के और इनके मत के देखते हैं उधर सांख्य तरफ जाते हैं विद्यमान की उत्पत्ति मानते हैं दोनों तो मत में विरुद्ध तो बोलते फिर भी जीतना चाहते आगे क्या होता है आगे झगड़ा ऐसी झगड़ा चले उठी क्या झगड़ा चलेगा अगली तारीख में कहते हैं पक्ष तो निषेध मुखे सिद्धम अर्थम कथा दोनों पक्षों को निषेध के माध्यम से एक दूसरे के पक्ष का एक दूसरा पक्ष खंडन करेगा अरे के के तो। भा। करे भाई विद्यमान न हो तो क्या उत्पन्न होना है एक बोलेगा अविद्यमान हो तो क्या उत्पन्न होना है दृष्टान्त दे के बताएंगे दोनों ऐसी तीय होगी पक्ष दो दोनों पक्ष सांख्य वैश्विक आदि जो विरुद्ध बोल रहे हैं आपस में उनका पक्ष दोनों पक्ष पक्ष दो निषेध मुखे ना एक दूसरे के पक्ष का एक दूसरा पक्ष निषेध करेगा निषेध के बाद सिद्धम कथा जो सिद्ध हुआ निष्पन्न करना चाहते हैं कैसे निषेध करते हैं वो एक नंबर परस्पर निषेध परस्पर निषेध सांख्य निषेध करेगा मणि अभूतवाद का कर निषेध करेगा और ये करेगा भूतवाद का कर निषेध करेगा परस्पर निषेध करेगा सत्कार्य असत् दोनों का निषेध सांघ असत का निषेध करेगा और दैया सत्कार्य का निषेध करेगा ऐसे दिखाते हैं है न न जायते जायते जायते जायते नैव नैव या भूतम किंचित नजर आए थे नैया एक वैशेषिक कहेंगे विद्यमान वस्तु का भी उत्पन्न नहीं होता पहले से है क्या उत्पन्न होना उसके ऐसा तर्क देंगे विद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती विद्यमान है पहले ही है फिर क्या पैदा होना उसका सांख्य मत का खंडन करता है नई वैशेषिक भूतम मानी विद्यमान हो किंचित नजर आए थे भूतम किंचित नजर आद्यमान वस्तु कोई भी होगा उत्पन्न क्या पहले से ही तो है फिर क्या उत्पन्न होना उसका ऐसा तर्क देकर के सांख्य पद का खंडन करते हैं है और सांख्य बोलेगा अभूत हमने विदाए थे जो नहीं होता उत्पन्न नहीं हो सकता बंध्या पुत्र का उत्पन्न होगा नहीं है तो नहीं है उत्पन्न हो ही नहीं सकता अविद्यमान वस्तु का भी उत्पन्न नहीं हो सकता विद्यमान ही उत्पन्न होता है मित्र में विद्यमान है वही उत्पन्न होता है ऐसा करके अभूतवाद का खंडन करता है सांख्या विद्यमान बाद का खंडन करता है सांख्या विवाद का यही चकड़ा का कारण है कहा विभदन तो दो द्वया द्वैतवादी दो दोनों पक्ष जो है दया बहुवचन दोनों के के साख्य वैशिष्टिक दोनों की एवं आजाति में ख्या थे। एक दूसरे के मत के द्वारा एक दूसरे का मत प्रहारित हो जाता है तो उसके सिद्ध करने वाले जाति वहां सिद्ध नहीं उसके द्वारा सिद्ध करने उधर जाति सिद्ध नहीं हुई सिद्ध नहीं हुआ तो आजादवादी सिद्ध करने आखिर जाते द्वैत सिद्ध करने जा रहे थे तो शब्द से नहीं बोला अर्थ से सिद्धि हो जाती तो एक दूसरे का मत खंडित हो जाता है उनका श्लोकाख्यापति के शब्दावली के व्याख्या के लिए पहले जिज्ञास तेरव विरुद्ध वजन अन्या पक्ष प्रतिषेधम कुरदी कि जिज्ञास महाराज इस तरह से तो विरुद्ध बोल रहे हैं क्या विरुद्ध तो बोल रहे हैं भूत सिजा बाद दिना केजरे वही अभुत्या परे धीरा भी परस्पर यही जो पूर्व कार्य कहा था एक दूसरे झगड़ा करते हैं विद्यमान की उत्पत्ति एक दल मानता है अविद्यमान की उत्पत्ति एक दल मानता है हम भी विद्यमान की उत्पत्ति मानते हैं हम माया से मानते हैं और सांख्य वास्तविक मानता है जितना अंतर है हम माया से राज्यों में सर्प की उत्पत्ति होती है माया से वेदांतों का ऐसा है सतो ही माया जन्म युजते मत तत्व पहले अद्वैत में बोल के आए हैं अच्छा तैयारी एवं विरुद्ध बदल रहे ना पूर्वकारिका में देखा विरुद्ध बोल रहे हैं सांख्य आई, उन दोनों पक्षों दो के द्वारा बोल बोलवाणी के माध्यम से अन्य पक्ष प्रतिषेधन पूर्व भी एक दूसरे का पक्ष का खंडन का भी है, तो इनके द्वारा किन ख्यात क्या सिद्ध किया जाता है इनसे सांख्य मत खंडित हो जाता है न्यायिक सिद्धांत के माध्यम से और नई आय को मत खी तो होता है सांख्य मत के आधार पर क्या सिद्ध होगा तो कहते उच्चतिक से बोलते हैं यह सिद्ध तो होगा कैसे करेंगे हो? क्या बोलेंगे तो कहा भूतम में जाए थे कि जाए थे एक दल बोलेगा विद्यमान कभी उत्पन्न होने नहीं सकता पहले से है तो क्या उत्पन्न होगा नई आय वैसे बोलेगा सांख्य बोलेगा यदि अविद्यमान हो ही नहीं तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता बंध्यापुत्र कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता ऐसा ऐसा उच्च तेज का भूतम मानी विद्यमान वस्तु न जाये ये नई आय का तर्क होगा विद्यमान वस्तु पहले से है तो क्या उत्पन्न होगा सांख्य ऊपर में दोष देगा सांख्यमत है विद्यमान की उत्पत्ति हो नहीं सकता नई आय पैसे से बोलेगा भूतम मानी विद्यमान वस्तु न जायते किंचित क्यों विद्यमान पहले से बैठा है वो अनुमान देगा वो भूतम किंचित न जाये विद्यमान आत्मगत विद्यमान वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होता हाँ, क्यों विद्यमान पहले से ही है जैसे आत्मा आत्मा पहले से विद्यमान है उत्पन्न नहीं होता इसी प्रकार ये देगा सांख्यम के विद्यमान वस्तु कभी उत्पन्न हो नहीं सकता क्यों विद्यमान है पहले से ही विद्यमान तो हेतु देगा जैसे आत्मा पहले से विद्यमान हेतु आत्मा बैठा है तो उसकी उत्पत्ति होती नहीं ठीक इस प्रकार ठीक भूतम माने विद्यमान वस्तु न जाए थे पक्ष होगा अनुमान का भूतम वस्तु न जाये प्रतिज्ञा है कोई भी विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती क्यों विद्यमान वाद हेतु है उदाहरण आत्मा अनुमान का स्वरूप है ये एवं बदन ऐसा बोलते हुए असतवादी जो असतवादी हैं कौन नैया एक वैशेषिक आरंभवादी है वो असत की उत्पत्ति मानते माने पहले हाय उसकी उत्पत्ति सांख्य पक्षम में प्रतिषेध होती सांख्य का पक्ष क्या है सज्जन्म है सब जन्म है सब की उत्पत्ति मानते हैं जन्म मानी उत्पत्ति उसका प्रतिषेध करते वैशेषिक वैशे तथा उसी प्रकार सांख्य भी छोड़ने वाला नहीं सांख्य कहेगा अभूत तो माने अविद्यमान की उत्पत्ति मानते अभूत की उत्पत्ति हो नहीं सकती तभी नहीं करती भूत की उत्पत्ति होगी ऐसे सांखे बोलेगा तथा अभूतम अवित्यमान अविद्यमान नहीं बजायते अविद्यमान वस्तु तो उत्पन्न तो अवित्यमान है ही नहीं क्या उत्पन्न होना उसका हो। ये सांख्यो का तर्क होगा अवित्यमान उनका अनुमान होगा भूतम नहीं बजायते भूतम है अवित्यमान नहीं बजायते तस्मात अवित्यमान सश विषावत जय सिंह खरगोश का सिंह है वो कभी उत्पन्न होता ही नहीं जो अविद्यमान वस्तु है उत्पन्न ऐसे ही भूत की उत्पत्ति नहीं हो सकती ये सांख्य बोलेगा तथा अभूतमान अविद्यमान नहीं बजायेगी उसकी भी उत्पत्ति नहीं होती के समान यदि एवं वदन ऐसा कहते हुए सांख्यो सांख्य ऐसा बोलता हुआ सांख्यो भी असतवादी पक्षम असत्य मत सांख्य भी उसका मत का खंडन कर देगा नहीं आई पैसे सुखो का यह स्थिति आ जाती है इसलिए परस्पर विरोधा हो गए एक दूसरे के मत का एक दूसरे व्यक्ति खंडित कर देता ना है ना वहां विद्वान की उत्पत्ति सिद्ध होती है ना अविद्यमान की उत्पत्ति मान अनुपत्ति ही सिद्ध हो जाती है दोनों पक्षों के माध्यम से किसी की भी उत्पत्ति नहीं आजादवाद की सिद्धि हो जाती है एक अनुचार ये तो विरुद्ध हम बदया द्वया माने द्वि तिन्ह शब्द से तायप करके तायप अयज करेंगे तो द्वया बन जाएगा टयप लगा करके संख्या या अवय तय संख्या शब्द से अवय प्रथम टायप होता है द्विशब्द से तय कर द्वितय बनना था कि तय से अजा अहिज लगा दिया दया बना दिया द्वय मैने द्वैत्रो द्व अवय वयना एक सांख्य है एक नैया दो बना हुआ है दया बहुच है दया माने द्वैत्रो की ये अन्य पक्ष शत शोनो द्वैती जैसे भी हैं ये, ये दो जितने भी हैं विरुद्ध तो बोलते हुए अन्य है असत जन्मो का प्रतिषेध अंत दिन चार दो वचन है जन्मा, दो जन्मनी प्रतिषेध करते हुए अजातिम अनुत्पत्तिम अर्थात ख्यापय अजातिम खे अजाति को जा करके निष्कर्ष निकालेंगे वो एक दूसरे का मत का खंडन हो जाता है आजाद ही अजना के कोई उत्पन्न नहीं होता आजादवाद की सिद्धि करना अद्वैत की सिद्धि करना देगा द्वैत की सिद्धि करना चाहते हैं किन्तु घूम फिर करके पहुंचेंगे अद्वैत की सिद्धि में तो पहुंच जाएंगे तो एक दूसरे का मत समाप्त होंगे द्वैत वस्तु होगा किसकी उत्पत्ति होती है पूछा एक बोलता है विद्यमान की एक बोलता है अविमान की दोनों के दोनों खंडन करते हैं एक दूसरे का ना विद्यमान की उत्पत्ति हो पाई ना की, माने कोई उत्पन्न नहीं हुआ ये सिद्ध हो जाता है, है, दो दो है, है, है क्या ख्यापयंती मानी प्रकाश ये द्वैतवादी के द्वैती न द्वैतवादी लोग ये क्षेत्र करते हैं प्रकाशित करते हैं अपने मानी क्या क्या प्रकाशित अजन आजादी के प्रकाशन कर जाते हैं आखिर सिद्ध करने जा रहे थे द्वैत किंतु घूम के अद्वैत में पहुंच ठीक देखे। दे है। देखें। तत्र त्र आद्य पादारी व्याको प्रथम पाद भूत न जायते हैं कहा तत्र जो का जो शाह हो तैरव विरुद्धपतने पक्ष प्रतिषेधम कृवती कितम ये शादी त्र कृपा उच्चते क्रम सूत्र दिया एक दूसरे का मत खंडित हो जाता वो दिवते पारम विजते अभूत हम नहीं बजाये थे सांघे का कहा था नैया बोलता है भूत वस्तु विद्यमान वस्तु उत्पत्ति नहीं हो सकती है पहले से विद्यमान है तो क्या उत्पन्न होना सांघे बोलता है अविद्यमान है तो फिर क्या कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता वो जैसे खरगोश का सिंह कभी उत्पन्न हो नहीं सकता क्यों अभिद्यमान है ऐसा बोलते हुए कहा द्वितियान द्वितीय हो गया विभाजन तो तो है याद क्या पंत इसका विभाजन करते हैं विभद अतिरिक्त वस्तु अभाव दो ही वस्तु होते हैं संसार में सत्य और असत विद्यमान और अविद्यमान दो वस्तु होंगे तो दोनों के खंडन हो गया इनका विद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती तो अनुत्पत्ति में पहुंच जाएंगे दोनों यही कहा सदसत अतिरिक्त वस्तु अभाव विद्यमान और अविद्यमान दो से अतिरिक्त वस्तु तो है नहीं वस्तुत उत्पत्तिरअुपत्तिम उत्पत्ति के अनुपत्ति अजन्म से होता है उत्पत्ति न होना ये सिद्ध हो जाता है अर्थात अर्थ से सिद्ध हो जाएगा ये बोला था अर्थात क्या ख्यापय प्रकाश अजातिम मन अर्थात क्या ख्यापय जाति जन्म सिद्ध करना चाह रहे थे किंतु तो अजाति सिद्ध हो जाता अर्थ से शब्द से तो नहीं करेंगे द्वित सिद्ध करना चाह रहे थे किंतु अर्थ से याद रहते प्रतिवादीवीर उतत्वाद अजातिर भी भवता प्रत्याख्यम इतिहास कहते महाराज तब उन वादियों के द्वारा जब ये प्रतिष्द्ध हो गया तरी प्रतिवादीवीर उत्तरत्वाद प्रतिवादी के द्वारा कहा है कम आजादी घोषित आ गया उसको आपको त्याग देना चाहिए आजादी को फिर तो उन्होंने थे थे उल्टा हो गया तो आपको भी त्याग देना चाहिए उसको इतना तो बड़े बड़े लोगों को उनके द्वारा छोड़ दिया है आपको भी छोड़ना चाहिए ये पूर्ववादी की क्षमता है प्रतिभादि भी उत्तर प्रत। प्रतिभादी ने आजादी कही दिया है अर्थ से कही दिया शब्द नहीं कहा किंतु अर्थ से बोल दिया होने से आजादी रे भी बहुत अत्याखी यार आजादी को भी आपके द्वारा खंडित कर देना चाहिए ये करके कहा मैं हम उसमें ठीक बोल रहे हैं नई आयिक बोल रहे विद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती ठीक बोल रहा है और नया बोलेगा विद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकता हम कहते ठीक बोल रहा है हम तो उत्पत्ति का अभाव मानने वाले हैं हम तो उत्पत्ति मानने वाले में नहीं है दोनों ठीक बोल रहे हो तुम ऐसा करके हम अनुमोदन करते हैं उस बात करते हैं, हैं ये कहते का है। अनुमोदा तेमोदत साधम अभीवादोदत अनुमोदा अयातर महेपय विपदा न ही साधम अभिवादम निबोध अतः अजात्यम ख्यामान अजात ही ख्याप्यमान अजात्यम जब एक दूसरे का मत का प्रहार करते हैं तो अर्थ से सिद्ध करते हैं वो अजाति को अजन्मा कोई भी पैदा ही नहीं हुआ सिद्ध हो जाता क्योंकि पैदा हो नहीं पाए भूत की, की भी उत्पत्ति नहीं बे अभूत की भी उत्पत्ति नहीं स्थिति हो गई दोनों मत एक मत का खंडन हो गया विद्यमान वस्तु की वास्तविक उत्पत्ति नहीं है अभिद्यमान वस्तु की उत्पत्ति नहीं है तो उत्पत्ति कोई होता ही नहीं सिद्ध हो गया है जब ऐसे सिद्ध करते हैं ये लो। है लोग तय एवं इत्यादि का प्रमाण अजात तहिर इस प्रकार से जब आजाति को जो सिद्ध करते हैं अर्थ से शब्द से तो नहीं करेंगे वो क्यों कोई पैदा ही नहीं होता ऐसे तो हो जाता है तो अनुदा महिब हम कहते ठीक बोल रहे थे सांध्य बोलेगा असद की उत्पत्ति नहीं हो सकती हम कहेंगे ठीक बोल रहा है नई आई बोलेगा सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है तो हम तो, ठीक बोल रहा है माया से तो उत्पत्ति हो सकती है क्यों वास्तविक उत्पत्ति सत्य नहीं हो सकती दोनों को हम अनुबोधन करते ठीक बोल रहे हैं ऐसा कहते विवराम हो न तय सहारदम अभिवाद में निबोधता है तय सहारदम नाम उनके साथ हम झगड़ा नहीं करते उस काल तुम गलत बोल रहे गलत बोल रहे नहीं बोलते उनके साथ झगड़ा नहीं करते है अभिवाद क्यों अभिवाद होता है हम विवाद क्यों नहीं करते वो हमसे सुनो अब शिष्य लोगों को कहते निबोध नितराम बोधता तुम लोग जानो इस बात को हम विवाद क्यों नहीं करते हैं हम आजादीवादी हैं तो उन्होंने अर्थ से जो आजादीवाद सिद्ध किया आजादवाद सिद्ध किया हम उसको मानते हैं, हैं। उसमें झगड़ा नहीं करते ये कहा प्रतिवादी भी सह विवादाभावी भंड जो तो प्रतिवादी है नयायिक और वैशेषिक आदि यह सांख्य और नैयायिक आदि प्रतिवादी हैं उनके साथ विवाद का अभाव है हमारा उस काल में जब ऐसा उन लोग ऐसा बोलते हैं तो हमारा विवाद नहीं होता जो तो आजादी को सिद्ध कर रहे हैं। हम आजादीवादी ही है अर्थ से आजादवाद में पहुंच रहे हैं वो एक दूसरे का मत का प्रहार करते जन्म सिद्ध करना चाहते थे न भूत के जन्म हो पाए न अभूत की जन्म हो पाए एक दूसरे के मत से खंडित हो रहे इसलिए हम विवाद नहीं करते प्रतिवादी भी सह विवादा भाव में फलित माह प्रतिवादियों के साथ में विवाद के अभाव में निष्पन्न क्या हुआ कहा अभिवादन विबोधता अंतिम ने चतुर्थ बाद में कहा उस अभिवाद को हमारे से सुमोखे स्लोक सुन क्यों हम विवाद क्यों नहीं करते उनके साथ इस बात को हम स्वीकार करते हैं विवाद नहीं करते क्यों तो सुबोध कहा अक्षराणी व्याख्य कारिकावधि का का व्याख्या करते हैं तैर इत्यादि भाषण कहा तैर एवं ख्याप्यमान आजातिम एवं अस्तुति अनुमोदा महे कहेगा हम केवल अनुमोदी बोल रहे हैं भाई तुम लोग विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती कहा नहीं आएगा नाम कहते ठीक बोल रहे हैं। सांखे बोलता है अविद्यमान उत्पत्ति नहीं हो सकती हम कहते ठीक बोल रहे हैं। दो ही वस्तु होते है विद्यमान और दोनों की उत्पत्ति वास्तविक उत्पत्ति दोनों की नहीं हो सकती माया से तो महत्वपत्ति वास्तविक नहीं हो सकती अब उत्पत्ति नहीं होता तो अनुत्पत्ति अर्थ आ जाएगा क्या आ जाएगा अनुत्पत्ति मैंने आजाद बाद ये कहा तो तैर एवं छाप्या महान मा आजाद इन दोनों पक्षों के द्वारा नई आय और सांख्य आदि के द्वारा जो सिद्ध किया हुआ आजादी है हम कहते हैं एवं अस्प ठीक है ठीक बोल रहे हो तुम तुम भी ठीक बोल रहे हो तुम भी ठीक बोल रहे हो ऐसा कहेंगे दोनों पक्ष अनुबोधा मे केवल हम केवल अनुबोधन करते हैं ठीक बोल रहा है सांघे जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है नैजायिक जो बोल रहा है वो भी ठीक बोल रहा है ऐसे कहता न तो सारधन विवादम प्रतिपक्ष ग्रहण ना दिवादन दिवादन प्रतिपक्षर हम उनके साथ न बिबलामा कई सावधन ना बिबलामा हम उसके साथ झगड़ा नहीं करते क्यों पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहण न पक्ष और प्रतिपक्ष से किसी को लेकर के हम झगड़ा नहीं करेंगे ये सही बोल रहा है यह गलत बोल रहा है हम दोनों का सम्मान कर देंगे ठीक बोल रहा है पक्ष और प्रतिपक्ष लेकर के झगड़ा नहीं करेंगे करेगा सांख्य ठीक बोल रहा है अथवा नई आयगी ठीक बोल रहा है दोनों ठीक बोल रहे हम झगड़ा नहीं करते पांच तो चार एवं अस्तुष चार में कहते हैं सदस्य अनु प्रत्या परमात्मता आजादी है वास्तुष सत्य उत्पत्ति नहीं हो पा रही असत की उत्पत्ति नहीं, की उत्पत्ति नहीं तो क्या होगा वास्तविक क्या होगा आजादी ही हो हमारे कहना यही है आजादवादी हो हम यही क्या चाहते हैं कहा हमारे मत में आ गए वो पक्ष इत्यादि पाद का एक धर्म ने प्रतिवादी अनभिमत कोटि ग्रहण है ना एक ही धर्म विषय है वस्तु की उत्पत्ति होती कि नहीं होती सद वस्तु की उत्पत्ति होती कि असद की उत्पत्ति होती इसको लेकर के एक ही धर्म में प्रतिवादी अनभिमता जो वादी को अभिमत होगा प्रतिवादी को अनभिमत ऐसे एक पक्ष हम नहीं लेते हम दोनों का एक ही साथ रखते हैं प्रतिवादी को एक साथ तुम भी ठीक बोल रहे हो तुम भी ठीक बोल रहे हो हम ऐसा करने वाले सां की ओर वैसे इस बात एक पक्ष लेकर के झगड़ा नहीं करते हम कहा एकस्मित धर्म में एक विषय में बादी प्रतिवादी प्रतिवादी अनभिमत प्रतिवादी को इष्ट नहीं है जो मत उसको लेकर इस कोटरी को ग्रहण करके हम लड़ाई करने वाले नहीं है। हम हैं हम अभिवाद रखते हैं ये कहा अच्छा आगे भाषण कहा यथाथ्य अन्योन्न की देवता जैसे वो एक दूसरे के साथ में पक्ष प्रतिपक्ष लेकर के लड़ाई कर रहे हैं विवाद कर रहे हैं अपना पक्ष को जीतना है दूसरे को हराना है इसको लेकर जैसे वो विवाद करते हैं ऐसे हम विवाद नहीं करते उनके साथ अभिवादम विवाद रहितम पर दर्शनम अनुज्ञात अस्माभिर्ष्या अतः इस कारण से तम अभिवादम उसे जो स्पर्श योग जो करके कहा था द्वितीय तारिका में यही है अविवाद स्पर्श योग अद्वैत आजादी बाद होना किसी का स्पर्श अतः स्तंभ जो स्पर्श हम जो स्पर्श है अभिवाद विवाद रही थे वो पैदा न मानने पर न सत की उत्पत्ति न असत की उत्पत्ति दोनों बात ही नहीं रहेगी सत की उत्पत्ति और असत की उत्पत्ति के तब चलना है जब उत्पत्ति मानेंगे तब कितु उत्पत्ति तो हो नहीं पा रही तो फिर सत्य सत्य की उत्पत्ति क्यों मानना हम तो कोई स्पर्श योग का ही मानते हैं ये कहां अविवादम अविवाद जो विवाद रहितम तम माने अस्पर्श योगम वही है पर परमात्म दर्शन वही वास्तविक दर्शन वही है वास्तविक ज्ञान है वही ज्ञान है दर्शनम अनुज्ञातम जो हमने पूर्व में कहा था हमने पूर्व में बोल के आए स्पर्श योग हो गई नाम सर्व सत्य सुखो इत्यादि कहा था वही तो है वो दटा उसी को जानो ये शिष्या कहा उसी स्पर्श योग को जानो तो तो कोई आजादी बाद समझ लो एक छत आठ की टिप्पणी छहते हैं आजाते आजादीवाद हमारे लिए है उनके सिद्ध करना चाहते थे जाति किंतु पहुंच गए आजादी वो हमारे लिए इष्टा है तो हम क्यों विरोध करेंगे उनके साथ में कहा स्पर्श योग हमें विशेषत्व में मसा रही थी स्पर्श योग को या शब्द से लेना चाहते है विबोधता किसी को तुम जानो ऐसा जो कहा कोई पूर्व तारिका में जो स्पर्श युग कहा था उसी को लेते हैं स्मरण करातेम इत्यादि तो पूर्व पूर्व परामर्श होता है पूर्व में जो स्पर्श बोला था उसी योगेषित्रे तम इत्यादि कहा आठ में कहते हैं परमात्म दर्शन माने स्वयं प्रभम स्वयं स्पर्श हो गए मित्र था स्वयं प्रकाश रूप जो स्पर्श हो गए अजाति बात वही उसी को ही हमने जो अनुज्ञा की थी पूर्व में हमने कहा था तो पूर्व में तो अनुज्ञा की थी उसी को तुम जानो हे शिष्य ऐसा कहा तुम लोग जानो आगे टीका में अच्छा इसके भी टीका है इसकी टीका अद्वैतवादी लोग द्वैतवादीर विवादाभावे वैधर्म दृष्टान अद्वैतवादियों का द्वैतवादियों के साथ में कोई विवाद नहीं है अद्वैतवादी विवाद नहीं करते द्वैतवादी ने कहा। कहा यथा ते एक द्वैतवादियों का यथाते जैसे लोग आपस में लड़ते हैं वैसे हम लोग नहीं करते उनके साथ हम तो कह रहे हैं तुम भी ठीक बोल रहे हो तुम भी ठीक बोल रहे अनुमोदन करते हैं कहा चतुर्थ पादम चतुर्थ पादार्थ वहा अत चतुर्थपाद था उसका अर्थ करते हैं विबोधता इत्यादि जो कहा था वो कहा? उसके लिए बोलते हैं कहा इत्यादि कहा था, था। तम अभिवादम विवाद रहितम अभिवादम विबोधता ऐसा कहा था चतुर्थपाद में कोई अभिवाद को अभिवाद अविवाद में नहीं अस्पर्श होगा तम स्पर्श योग इत्यादि करता है उसी के बारे में समझो अपने शिष्यों के लिए कहा ब्रह्मवादे भी भी अच्छा व उच्य जन्म सर्वे सद्वादिवीकुपक्ष शु, शु, जन्म विद्यमान के ही जो पैदा हुआ है उसी को पैदा मानेंगे विद्यमान की उत्पत्ति माने तो अनर्थक हो जाएगा पहले से पैदा है क्या पैदा होना उसको भूत भूत मान जात पहले से पैदा हो उसके लिए घटता नहीं है उत्पत्ति होना संभव नहीं जात से ही जन्मना जो जात है पहले से विद्यमान है उत्पत्ति तो है उत्पन्न है उसको उत्पन्न होने में अनर्थक होने से और अनवस्था भी होगी जात का उत्पन्न होना पहली बार जात के लिए फिर एक जात चाहिए उसके लिए एक जात अनवस्था में जाएगा और आजाद अजात पदार्थ से जन्म सदवादी हो असतवादी सर्वे भी स्वीकार तो देखो अस क्या होगा जो तो आजाद वस्तु है उसी के ही सदवादी और असतवादी दोनों के दोनों जन्म स्वीकार करते हैं सभी स्वीकार करते हैं परपक्ष में के परपक्ष का अनुवाद करते हैं कैसे मानते हैं आत्मा की उत्पत्ति बांधते हैं लोग जो अजात आत्मा उसी को उत्पत्ति बांधते हैं दोलना चाहते हैं तो वास्तविक उत्पत्तिपन्ते हम काल्पनिक उत्पत्ति हैं और वो उत्पत्ति हैं हैं चाहते वास्तविकत्पत्ति कालिता हैजातमें अजा हम धर्म नर्तता कथमेश्यति अजा धर्मन अजातो हमृतो धर्मो वर्तता कथम कुछ उपनिषद के जो व्याख्याता लोग हैं ऐसा मानते हैं कि अजात से वर्म आत्मा जो है ना अजात है अजन्मा है उसी को जन्म मानते हैं आत्मा ही सृष्टिकाल में पैदा हो जाता है पहले आत्मा ही था सृष्टिकाल में पैदा हो जाता है माने वास्तविक ऐसा मानते हैं वास्तविक उत्पन्न होगा काल्पनिक उत्पत्ति मानते तो अच्छी बात थी वास्तविक तो उत्पन्न होता है कुछ उपनिषद के व्याख्या का ऐसे मानते हैं करना चाहते हैं अजात बधार्मा अच्छा में क्षतिवाद है कुछ वादी ऐसे हैं मान वेदांत के एकदेशी लोग हैं ऐसे व्याख्या करते हैं उपवर्ष आदि है बौद्धा आदि हैं तो कहते हैं अजात जो है अजन्मा आत्मा है धर्म आत्मा उसी के ही जाति बने उत्पत्ति ने अच्छा में क्षतिवाद है सृष्टिकाल में आत्मा ही परिणाम और आत्मा का ही परिणाम है जीवक्त परिणाम में हाँ। उपादान परिणाम परिणाम होगा एक अजात क्यों आ, आगे तर, उनके लिए दोष देते हैं अजातो ही अमृतो धर्मो मरना यदि उत्पन्न होगा हो हो हो तो नाश होगा जाते ही ध्रुव मृत्यु नाश होगा उत्पन्न होगा तो नाश होगा किन्तु अजात जो अमर है अजन्मा है वो कैसे मृत्य् को जा सकता है अगर जन्म होगा तो मरेगा मृत्यु से ग्रसित होगा जन्म होगा तो, हो हो तो वो नहीं सकता उनके कहना गलत है ये गलत आजाद जो धर्म है आत्मा उसकी उत्पत्ति मानते हैं कुछ लोग किंतु तो उत्पत्ति होना संभव नहीं क्यों आजाद अजातो ही अमृतो ही अमृतो धर्म जो अमर है अजर अमर है अजन्मा है वह जो आत्मा है वो वर्तदान कथम है क्षति कैसे वर्तत्व तो को प्राप्त हो सकता है मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता अगर जन्म मानेंगे तो मृत्यु मानना पड़ेगा मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता उनका सोच भी गलत है ये कहा। एक टीका में कह रहे थे जात से भी जन्मना अनुसनिषदों का व्याख्याओं का ही कहना है जो जो जन्म हो गया उसके जन्म मानना अनर्थक है और अन्यस्था भी होगी इसलिए अजात सेवी पदार्थ से जन्म सदभा औसदाज से सर्वे स्वीकृत अनुबंधित अजात से कविता टीका देखते है तत्र शिष्ट अभिष्ट दोषम प्रदर्श और किसी बात जो अजात आत्मा की उत्पत्ति मानते परिणाम परिणामी उपादान मानते हैं आत्मा को वास्तव में आत्मा बिगड़ जाता है जगत बन जाता है, है क्या मानते हैं विभर तो नहीं परिणामी उपादान मानते हैं कुछ उपनिषद व्याख्या का उसमें शिष्ट लोगों का जो दोष है शिष्ट का अविष्ट दोष है शिष्ट का अविष्ट अविष्ट क्या है उस अजात जो आत्मा का जन्म नहीं हो सकता ये शिष्ट का अभिष्ट है तो यहाँ दोष क्या है? वो जाति मानते ये दोष खुशी का पथन करते हैं तत्र शिष्ट अभिष्ट दोषम शिष्ट पुरुषों के द्वारा जो अभिष्ट था अजाति अजन्मा होगा तो अजाति होगी किन्तु तो उसमें दोष क्या है जन्म मानना ये कि है इनका दोष प्रदर है प्रदर्शन प्रदर्श ये प्रदर्शन करके इसकी प्रतिज्ञा करते हैं कहा अजातो जमृद भावो मर्दता इत्यादि कहा नौ और के की टिप्पणी नौ में कहा तत्र अजात जन्म जो अजात जन्म में शिष्ट अभिष्ट दोष को दिखाते हुए अभ्यनाक अभ्यत दोषोद को ही स्वीकार करते हैं। शिष्ट पुरुष ने दोष माना अजन्मा का जन्म नहीं हो सकता और यहाँ अजन्मा भी मानना और जन्म भी मानना ये दोष है इनके मत में जो उपनिषद के कुछ लोगों की व्याख्या है दोष है ये हम भी मानते हैं कहा यही करके कहा अजा तो ही धर्मो नर्कदान कथ में क्षति ये कैसे होगा ये बताए केते बादरोम ईश्ष्य तथ्राह कहते ये जो कौन बादी है जो पहले अजन्मा मानना और बाद में फिर जन्म मानने वाले कौन है वो बाद ये प्रश्न उठा के ते बाद ये एवं ईष्यते जिन लोगों के द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाता है पहले तो आत्मा अजन्मा होगा फिर जन्म हो जाएगा सृष्टिकाल में ऐसे मानने वाले कौन है कहते सतसत बादी जितने भी है सब ऐसे है सब कृषि को सत मानने वाले असत मानने वाले जब आत्मा हुई यही मानते हैं सभी का मान सत्कारिवाद असत कार्यवाद दोनों में एक ही होता ही। है ये बताया अच्छा अवशिष्टि श्लोकाक्षरा व्याख्या तत्वाद न पुनर्व्याख्या बाकी जो कार्य के अक्षरावली का जहाँ कथन कर, करने की आवश्यकता नहीं है अद्वैत प्रकरण में कथन हो चुका है का इसकी व्याख्या हो चुकी है अद्वैत प्रकरण इसका भी सात महीना भर में आठ महीना जो आएंगे तीनों प्रकारिका का व्याख्या हो चुकी है व्याख्या में करते भाष्य में बोलते हैं सदस्यवाद्य ने सर्वे पुरस्कारष्य श्रोता है सदस्यवाद ने सर्वे भी इत प्रतीक दे दिया देकर के बोलते हैं पुरस्कारष्य पहले की भाष्य पहले हो चुका है अद्वैत प्रकरण है ये तीन कारिकाए अद्वैत प्रकरण ऐसे आए हैं ठीक है कहते हैं आगे परिणामी ब्रह्मबादे यद ब्रह्मबादी निर्देश उच्चते तदात में ब्रह्म को परिणामी मानते कुछ लोग जगत रूप में परिणत हो जाता है ब्रह्म ऐसे कुछ उपनिषद की व्याख्या तो ऐसे है ब्रह्म का परिणाम है जगत विवर्तन नहीं परिणाम है हम विवर्त मानते हैं और वह परिणाम मानते ब्रह्म विगड़ करके जगत बना है ऐसी मान्यता है परिणामी ब्रह्मवादे ये भी कोई उपनिषद की व्याख्या से बोधायन आदि है आचार्य वो बोधायन उपप्रषादी है भर तीर्थ प्रचादी है सभी परिणामी ब्रह्मवादे परिणामी ब्रह्मवाद में यदिवादी भी दूषण अप्रम्हवादी लोग जो दूषण देंगे दोष देंगे यानी ब्रह्म परिणाम होने के दोष देंगे तद अनु ज्ञान बन रहे हम उसको भी अनुमोदन करते हैं ठीक बोल रहे हैं परिणाम नहीं हो सत्ताधरी हम मानते हैं कहा नभवति इत्यादि नभवत् त्यामृतं मर्तं नमर्तं अमृतं तथा प्रकृतिर अन्यथा भावो न कथञ्चित भविष्यति नभवत् त्यामृतं मर्तं नमर्तं अमृतं तथा प्रकृतिर अन्यथा भावो न कथञ्चित भविष्यति अमृतम मर्त्यम न भवति जो अमर होगा स्वभाव से कभी मरने वाला नहीं हो सकता अपने प्रकृति से जो तो अमर होगा वो तो कभी मरने वाला नहीं हो सकता अमृतम मर्त्यम न भवति जो अमृत वस्तु होगा अमर होगा वो तो कभी मरने वाला मरणशील नहीं हो सकता अगर ब्रह्म परिणाम भी हो जगत रूप में मरणशील होना पड़ेगा उसको तो जगत तो नाश हो जाता है ना किंतु जो अमृत होगा वह अमृत ही रहेगा मरणशील नहीं हो ना अम्रता मरत्यं। अम्रता मरत्यं ना ना कभी परिणाम नहीं मानना चरण होना चाहता न बहुत अमृतम मर्यम अमृतम मर्त्यम न बहती और न मर्त्यम अमृत होता और मर्त्य वस्तु भी कभी अमृत नहीं हो सकता जो मृत्यु घर्षित है वो अमर नहीं हो सकता जो अमर है वो मृत्यु घर्षित नहीं हो सकता क्यों प्रकृति अन्यथा भावो नवि अपने स्वभाव का अन्य प्रकार कहीं भी नहीं होता प्रकृति में स्वभाव जिसका जैसा स्वभाव होगा उस स्वभाव का परिवर्तन नहीं हो सकता जो अमर होगा तो अमर ही रहेगा और मर होगा तो मर ही रहेगा प्रकृति और अन्यथा भावों का कथांचित भविष्य किसी प्रकार प्रकृति का अन्य प्रकार करना संभव है प्रकृति मतलब स्वभाव अपने स्वभाव तो, का अन्य प्रकार होना है तो अमृत कभी मरते नहीं हो सकता मरते कभी अमृत नहीं हो सकता ये प्रकृति उसका अपने मरते की प्रकृति मर्तत्व है वो मरेगा ही अमृत नहीं हो सकता और अमृत का है अमृतत्व है प्रकृति वो मर्त्य नहीं हो सकता प्रकृति अन्यथा भावों का कथाचित भविष्य होता है दो दो प्रकृति माने अब स्वभाव स्वभाव होगा प्रकृति शब्द कर स्वभाव उसका अन्य भाव नहीं हो सकता भाव अन्य स्वरूप अमर को मर होने के लिए अपना स्वरूप खोना पड़ेगा और मर को अमर होने के लिए भी अपना स्वरूप खोना पड़ेगा नहीं होता मरने वाला मरने के बाद तो नाशी हो गया कहा से अमर बनेगा नहीं बन सकता और अमर का मर नहीं सकता यही है प्रकृति अन्यथा क्षति करता बता दे आगे ठीक है अमृतम में ब्रह्मा ब्रह्मा अमृत है अमृत कभी मरते नहीं हो सकता मैंने जगत रूप से परिणाम नहीं हो सकता ब्रह्मा तो का क्यों जगत बनेगा तो मरते होना पड़ेगा अमृत कभी मरते नहीं हो सकता यही है वो परिणाम ही ब्रह्मवादी बोलते पहले अमृत था अब मरते हो गया अब मर्ते फिर साधन के बाद में अमृत हो जाएगा यह भी कहना है ऐसा अमृत अमृत रहेगा मरते मर् रहेगा अमृतमी ब्रह्म स्थित मर्ते ब्रह्म अमृत है तो वह उस अमृत रूप में रहते हुए कभी मरते नहीं हो सकता वो तो अमृत ही रहे रहेगा अमर ही रहेगा कहा से मरते बन पाएगा आ, क्यों चित्र विरोधार्थ अपने स्वरूप का विरोध हो जाएगा मर्त्य बनेगा तो जिस रूप में है उस रूप का विरोध होगा किस रूप में ब्रह्म अमृत रूप में है मर्त्य नहीं हो सकता चित्र को विरोधार्थ बाबा तेरे की बाद में कहा अप्रमवाद भी उत्तम स्वान्मतम भूषणम उद्घाटे जो होते हैं जगत ब्रह्मवादी नहीं ऐसा मानने वाले द्वारा जो घोष दिया गया है ब्रह्म परिणामी थे नहीं अप्रमवादी जो हैं ये ब्रह्म नहीं जगत ऐसा कहने वाले वादी है जो तो उनके द्वारा जो दिया हुआ दोष है वो हमारे लिए अनुमत है हम मानते हैं हाँ ब्रह्म जगत रूप से नहीं हो सकता परिणाम नहीं हो सकता यह हम मानते हैं ये कहा तेरा में अत्याधिक रूप में मैंने अमृत रूप है जब तक अमृत रूप में है फिर मरते कैसे होना नहीं हो सकता इसी प्रकार न जम कार्यस्वरूप थे थे मर्द माने कार्य स्वरूप में है वो अभी कार्य में वर्तमान में कार्य में पड़ा हुआ मरते पता वहा प्रया अवस्था है अमृत प्रथम ब्रह्म अभी कार्य रूप में है मर्त्य बना हुआ है अब प्रलय अवस्वस्था में जाकर के ब्रह्म होगा अमृत होगा यह भी संभव होगा नष्टे भी स्वरूप है उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा कार्य का स्वरूप नष्ट हो जाएगा नष्टे भी स्वरूप है तत्व अभाव स्वरूप ही नहीं रहा व्यक्ति ही नहीं रहा फिर क्या अमृत क्या बनेगा वो जब प्रदय काल में नष्ट हो जाएगा तो अमृत बनने के लिए कुछ बचा ही नहीं क्या अमृत बनेगा न अन्यथा क्या अन्यथा मैंने सत्या चौदह में कहा तत्व है कार्य ही नहीं रहा क्या अमृत बनेगा नहीं बन सकता ये कहा प्रकृति इत्यादि कहा आगे एक कार्य का और है दोनों मिलकर क्या है कथम निश्चलः। स्वभावना अमृतो यश धर्मः अमृतो धर्म यश मर्तता गभाव से जो धर्म अमृत है आत्मा धर्म बने आत्मा क्या आत्मा स्वभाव से जो अमृत अपने उसके प्रकृति अमृतत्व तो है अमर है ऐसा होते हुए यदि मरता हो जिस जिस के मत में मर्तत्व तो को प्राप्त होता हो जिस वादी के मत में उस स्थिति में क्या होगा कृतके न कर्म उपासना के द्वारा फिर वो अभी तो जगत में बन गया वृद्ध रूप में आ गया ब्रह्म परिणामी वादी यही मानेगे पहले अमृत था अभी वृद्ध्य हो गया है फिर कर्म और उपासना के माध्यम से फिर ब्रह्म बन जाएगा ये बोला कृतज्ञ न कर्म उपासना कार्य है तो कार्य के द्वारा अमृत तो कैसे प्राप्त होगा कृतज्ञ न अमृत प्रथम था निश्चय तस्वी न उस वादी के मत में फिर अमृत प्रथम था निश्चय फिर अमृत तो कैसे रहेगा जो कार्यजन्य होगा अनित्य होगा अमृतत्व तो नहीं रहेगा तो दोष आ जाएगा ये बोला था। तो कर्म करते हैं कि परिणाम स्वभाव इन अमृत संत परमात्मा क्यों धर्म सभ्यता भाव जिस बादी के मत बाद में जो तो बोधा इन आदि हैं, वो लोग मानते हैं कि आत्मा पहले तो अमर है बाद में परिणाम हो जाता है मर बन जाता है फिर साधना करके कर्म उपासना करके फिर अमृत हो जाता है ऐसी बाधी है के मत में यस या जिस वादी के मत में परिणामवादी में आत्मा का परिणाम मानते जब विवर्त नहीं मानते विवर्त मानते तो हम गले लगाते हैं उनका परिणाम मानते पर प, उपादान परिणाम परिणाम मानते है उन के मत में स्वभाव ना अमृत आसान स्वभाव तो अमृत होता हुआ वो आत्मा धर्म परमात्मा क्यों धर्म धर्म सब्जा परमात्मा है वो सृष्टि के पूर्वकालिका है वाव मर्तदाम कार्याप जगत रूप हो गया कार्य बन गया नहीं उनके पत में परिणाम हो गया जैसे दूध का दही बनना परमात्मा बन गया जगत बन गया बिगड़ कर गया ऐसे गई कार्यभाव में जाता है कार्य भाव गच्छ माने कार्याण परमार्थ जामार्थ जात्याय करता परमार्थ पैदा हुआ है वास्तविक पैदा हुआ कार्य के आकार से परिणाम ही है विवर्तन ही है ऐसा माना ही चाहिए ऐसा कार्य कार्य आपत्या परमार्थ कार्य परमार्थ जाती का है परमार्थ रूप से पैदा मानते हैं जो वादी मानते हैं उनके यहां त्य उस वादी के मत में कृतके नृतक होते हैं समुचय अनुष्ठान के फिर उसको अमृत बनना है कर्म उपासना समुचय अनुष्ठान करेगा फिर अमर होना है उसने ऐसे जो होगा कृतके समुच्चय अनुष्ठान समुचय अनुष्ठान कर्म रूपासना का अनुष्ठान जो होगा समुच्चय होगा उसके माध्यम से अनुष्ठान अमृत जातो मुक्त हो वक्तव्य उनको यही पड़ेगा कर्म उपासना का अनुष्ठान करेगा समझे तो फिर मुक्त होगा मानना पड़ेगा किन्तु सच वो जो मन से क्या होगा प्रथम निश्चल था तुम रहे फिर आत्मा कैसे निश्चल हो पाएगा पहले अजन्मा था फिर जन्म हो गया फिर अजन्मा कैसे हो पाएगा तो जन्य हो ये हो जो कृतिक जन्म होगा अनित ही होगा यह सिद्ध हो जाएगा समुचे अनुष्ठान तीन की टिप्पणी कर्म उपासना समुचय अनुष्ठान है कर्म उपासना के समुचे अनुष्ठान से फिर अमर हो जाना उसने असिद्ध मान्यता है लोगों को हो नहीं पाएगा ये अच्छा सच्चा कथम निश्चल था तुम पा रहे थी क्योंकि फिर वो कैसे निश्चल हो पाएगा वह आत्मा फिर अमृत तो कैसे हो पाएगा है चार की टिप्पणी में कहा निश्चल माने अमृत स्वभावत है अचल अचल कैसे होगा वो नहीं पाएगा क्यों यद कृतकम तदनित्यम इतिहाय विरोध है व्याप्ति है ये जो कृतिक जो कार्य होगा वह अनित्य होगा तो आत्मा यदि कार्य कोटि में आ गया तो अनित्य हो जाएगा फिर अमर कैसे रहेगा यदि कृतक मुताब अन व्याप्ति है जीव से परिणाम तो या कृतकत्म जीव जो हो गया ब्रह्म का परिणाम तो माने गया उन्होंने जीव को ब्रह्म का परिणाम माना माने जब कृतक वह कार्य हो गया तो कार्य होता है अनित होता है फिर यह ब्रह्मरूप कैसे हो यह वादी के मत भी ठीक नहीं कहा स्वावे न अमृत हो संघ्य प्रत्यादिशी कहते महाराज ये तृतीय प्रकरण ये तीन कारिका ऐसे दिया था अद्वैत प्रकरण फिर यहाँ अला प्रकरण में हुई तीन कारिका थे। थे। तो रखा। से की जो का शंका हो गई उसके उत्तर में कहते हैं उत्तार्थान भाष्यकारित्य बोलते हैं ये तीनों कारिकाओं का अर्थ पहले बता दिया है अद्वैत प्रकरण ये छह सात आठ तीन नम ये तीन है इनके पहले कहा उक्तार्थाराम शुभकारिका पहले कहा है जिनका भाष्य अर्थ कर दिया है अद्वैत प्रकरण तीनों का यह उपन्यास है यहाँ उपन्यास फिर रखा गया है क्यों तो रखा प्रवादी पक्षाणाम अन्योन विरोधित अनुपत्ति अनुबोधना प्रदर्शनार्थ प्रदर्शनार्थ यहाँ पर इसलिए रखा गया है कि प्रवादी पक्षों का जो अन्य विरोध है वो बोलता है उसका मत के साथ विरोध होता है वो बोलता है उसके मत के साथ विरोध होता है कोई मत सिद्ध नहीं हो पाता ये यहाँ विरोध ख्यापित अनुपत्ति अनुमोदन हम मानते उसको अनुमोदन कर देता है ये ठीक नहीं विरोध करके जा रहे अपने सिद्धांत हानि कर रहे हो इसका हम अनुमोदन करते इसलिए दोबारा रखा समय हो गया है फिर ओम भद्रम कर भद्रम पश्य माक्षर जजतांगर पशे मे वितम सा